ओ गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरुर महेश्वर गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्मे श्री गुरव नम तस्मे श्री गुरवेश नमः अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के चालीसवें श्लोक तक विचार किया चालीसवें श्लोक में बता दिया नाम नामवर्णादिकर्व विहाया परमार्थविद जो परमार्थ तत्व को जानने वाला तत्ववित पुरुष ब्रह्मज्ञानी सभी रूपवर्णादि को सबको त्याग करके परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप में ही अवस्थित हो जावे ये बता दिया आगे 41वें श्लोक में ये बताने जा रहे परमात्मा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेया भेद नहीं अर्थात का भेद नहीं है वहाँ त्रिपुटी है नहीं वहा चिदाननंदे वो बताने जा रहे इक्ताली श्लोक में मे ज्ञातृजाजेयेद पर विध्य चिदाननंदीप्य स्वयम ज्ञे भेदा परात्मने परात्मने ने बोलते परमात्मा में ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञेय ज्ञाता मतलब जानने वाला जिसको जान रहे वो ज्ञे विषय हो गया और जिसके द्वारा जान रहे वो ज्ञान हो गया ये त्रिपुट आत्मा का भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा है का चित चिदाननंदेकूपवादि स्वरूप होने से दीप्य रे स्वये स्वयं ही प्रकाशित रहता है क्योंकि न तूर्यो भाति न चंद्रताकृतिवता है तमे भात अनुभाति सर्व संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता ना चंद्रमा उल्टा उसी के प्रकाश से उसी के सत्ता से सारे सूर्य चंद्रमा चंद्रमादि प्रकाशित हो रहे इसलिए हम बता रहे स्वयं में वही दीप्य स्वयं ही प्रकाशित होता है तात्पर्य ये है ज्ञाता किसको कहते हैं अंतकरण विशिष्ट चैतन्य अथवा अंत अवचिन्न अवचिन चैतन्य है उसी का नाम है जीव पड़ता है तो जीव ही ज्ञाता हो जाता है तो अंतकरण से विशिष्ट होने से वो चैतन्य का नाम ज्ञाता पड़ गया और घटादी विषय जो है उज्जनेय हो गया जानने योग्य विषय हो गया उज्नेय कहा जाता तथा अंतकरण की जो वृत्ति बनती है वृत्ति का मतलब है प्रमाता और विषयों के साथ बीच में एक संबंध जोड़ता है वह अंतकरण जैसा तालाब में विद्यमान जो जल नहर के साथ खेती के साथ संबंध जोड़ देता है वैसे ही अंतकरण अवचिन्ह चैतन्य और विजयावचिन्ह चैतन्य के साथ जोड़ने वाला संबंध है वो अंतकर्ण वृत्ति है तो अंतकरण की वृत्ति है इसको ज्ञान कहा मुख्य रूप से नहीं है वृत्त्मक ज्ञान गौण है परमात्मा से भिन्न वस्तु को जानते समय परमात्मा से अतिरिक्त घटनाओं को जानते समय वो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे भी बना ही रहता है त्रिपुट्यात्मक किंतु परमात्मा तत्व के साक्षात्कार के समय परमात्मा के अनुभव के समय मोहज्ञाता ज्ञान एवं भेद सर्वता रहता है। ज्ञान, ये उपाधि को लेकर स्वरूपतः ज्ञान में कोई भेद नहीं है इसलिए उसमें तो त्रिपुट रहते उस समय शुद्ध चैतन्य परमात्मा को ही परमात्मा को जो शुद्ध चैतन्य जो परमात्मा है उस परमात्मा को न ज्ञाता न ज्ञान और न ज्ञेया ही कहा सकते शुद्ध चैतन्य न ज्ञाता है न ज्ञान है न ज्ञेय क्योंकि परमात्मा ज्ञेय हो तो उसका ज्ञाता कौन होगा दूसरा मानना पड़ेगा तो दूसरे ही मानेगा तो उसका ज्ञाता कौन होगा ये दोष आ जाएगा इसलिए बनेगा नहीं ये संभव नहीं अच्छा घटपट को आप जान रहे शरीर को आप जान रहे बुद्धि को आप जान रहे आपको कौन जान रहा है? कोई दूसरा अच्छा दूसरा यदि जाने को तो अनावस्था हो जाएगा इसी प्रकार परमात्मा है स्वरूप था वह जाता ज्ञान ज्याया नहीं होता क्योंकि परमात्मा जय होता उसको दूसरा कोई ना कोई होगा ये संभव नहीं उस समय में सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश केवल आत्मा ही शेष रहता है वही हरेक व्यक्तियों का स्वरूप है उसी को ही जानने से व्यक्ति आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद का अनुभव कर सकता है इसलिए हम बता दिया वो परमात्मा स्वयं प्रकाश आगे बयालीसवी श्लोक में बता रहे वो जो आत्मा है कोई अन्यत्र नहीं हमारे अंदर है ब्रधा ने में बताया इस कार्य करण संगात में मिला है उस आत्मा को कैसा जाने मुंडक में तो बता दिया है ओंकार को धनुष करके आत्मा को शर बनाकर उसको जाने उसी प्रकार यहां भी उस आत्मा को अरण्य बनाकर ध्यान से निरंतर मंथन करे और उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान रूप ज्वाला से अज्ञान को निवृत्त करके अब जान सकते ये बताने जा रहे बयालीसवें श्लोक में बयालीसवे श्लोक देख लीजिए उसमें बता रहे बयालीसवें श्लोक में हे णो ध्यान मतने सततम कृथे उदिता वगति ज्वाला सर्वज्ञनम दहे एवं इस प्रकार आत्मा आत्माणू अर्थात को अरणि बनाकर अरणि मतलब है जो यज्ञ में अरण्य मंथन किया जाता है दो होता ही नीचे एक लकड़ी एक ऊपर तो अरण्य मंथन कहते तो इसलिए हा आत्मा को अरण्य बनाकर ध्यान मतने सततम करते ध्यान से निरंतर मंथन करने पर जैसा वहाण्य बनाकर ऊपर से मंथन करते हैं तभी अग्नि प्रकट होती यज्ञ में अग्नि चयन कहते मंथन करके सततम करते उदित अवगत ज्वाला उसे उत्पन्न हुई अवगत बोलते ज्ञान बोध रूप ज्वाला ज्ञान रूप ज्वाला अवगति ज्वाला सर्व अज्ञान इंधनम दहेत संपूर्ण अज्ञान रूप ईंधन को जला डालेगी जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि है मंथन के द्वारा प्रज्वलित अग्नि उस आग्नि में डाले हुए जितने भी ईंधन है सबको जलाकर भस्म कर देते उसी प्रकार तात्पर्य है अंतकर्ण विशिष्ट चेतन को अरण्य बनाकर आत्मा मतलब अंतकर्ण विशिष्ट चैतन्य अरण्य बना ले और उसका ध्यान द्वारा सदा मंथन करना ध्यान के द्वारा मंथन करता रहे अर्थात दृक् दृश्य का विवेक सदा बना दृश्य दृक् क्या है दृश्य क्या है मेरा स्वरूप दृश्य है अथवा दृक् है निरंतर विचार करें यही मंथन है इसी से ब्रह्म एवं आत्मा की एकता को बतलाने वाली ज्ञान ज्वाला प्रकट होगी जो अज्ञान तथा उसके समस्त कार्य रूप इंधन को पूर्ण रूपेण जला डालेगी वो जो अज्ञान रूप ईंधन है वही उपाधि है उसके कारण हम सुखी दुखी राग युक्त होते यदि तो जल गए स्वरूप में स्थित रहेंगे आनंद में आनंद रहेंगे और उसके लिए यहां ध्यान आवश्यकता है चिंतन आवश्यकता है तभी जाके बोध रूप ज्ञा उत्पन्न होगा बोध्रुप अग्नि और वो अज्ञान को नष्ट करेगा तभी हम अपने स्वरूप में स्थित होगा इसलिए हम बता रहे भगवान बाश्यकार जी ओम शांति शांति शांति